आओ पता लगाएं। खूब नाचेगा हिलेगा और खूब खूब झूमेगा। सुनहरे मड़ी इस पर आएंगे तब झुकेगा भीतर से सफेद दाना निकलेगा दिखता है डंडे के जैसा रस है इसका मीठा ऐसा पीते ही करता है ठंडा इससे बनता गुड़ कंडा पौधा जमीन के बाहर फल जमीन के अंदर कच्चा भी खाया जाए सिक्कर मस्त कल एक अन्न का दाना जिसके पेट में लकीर सभी उसको खाते चाहे राजा हो या फकीर घोड़ा मेरा काला होगा छिलने पर होता गोरा चबाकर उसे खूब दौड़े चाहे छोरी हो या छोरा बहुत सारे कपड़े पहने बालों का गुच्छा लाल है भीतर इसके बहुत से मोती खाने में कमाल है एक अन्न का दाना ऐसा जिसका सिलेटी रंग सर्दियों में उसकी रोटी खाएं गुड़ और घी के संग गन्ना मुंगफली गेहूं बाजरा चावल काला चना और मक्का छह पैर होते हैं मेरे उड़ते रहना काम गंदा मीठा सब पर बैठू जल्द बताऊ नाम कचरे को मैं खाद बनाऊ गिल्ली मिट्टी में रह जाऊं साफ समझते बच्चे मुझको इनसे कैसे मैं बच पाऊं कभी पंख न समेटे चाहे उड़े सोए चाहे बैठा हो खाली कहते हैं बारिश आने वाली जब जब नीचे उड़े मुंह से निकले धागा बन जाए एक जाला जादूगर नहीं शिकारी नहीं फिर कौन है ये मत छोटी रेशम लाल रेशम दुनिया भर में घूमे रेशम सभी उसको चाहेंगे सभी जगह पाएंगे सिरपुर से गाड़ी चली कानपुर में पकड़ी गई हस्तपुर में झगड़ा हुआ नखपुर में मारी गई फूलों से वह करती बातें पीती मीठा रस रंग बिरंगे पंख है उसके उड़ती रहती बस अंधेरे में टिमटिमाता है गोदी में आग ले जाता है रात में जब वो उड़ता है सबके मन को मिट्टी में ही पैदा होता मिट्टी ही वह खाता लकड़ी में जब लग जाए सब चट उसको कर जाता एक डॉक्टर ऐसा जो सबके सुई लगाए बात किसी की नहीं सुने बिन पैसे दिए उड़ जाए पैर उसके बहुत सारे छोटे सांप सा दिखता है घर में चाहे जहां से आए खतरनाक भी होता है एक के पीछे एक वह चलती है होती उनकी फौज भोजन के लिए करती रहती सारे दिन वह खोज अंधेरे कोनों का रहने वाला गीलेपन से मेरा नाता शोर सुनूं तो भाग जाऊं उजाला मुझे नहीं सुहाता एक महल के हजारों वासी उन सब में एक होती है खासी। चीटी मक्खी मक, मच्छर तितली कान पतंगा यानी ड्रैगनफ्लाई, फ्लाई जू तिलचट्टा रेशम का कीड़ा दीमक रानी मधुमक्खी केचुआ जुगनू और मकड़ी